यद भाभी न तद भाभी बोलो जिनको याद है बोलो नहीं तो देख करके बोलो सबूत इसका अर्थ क्या होगा प्रसंगाद अस्य परिहार उपाय मार यह पहले कहा है व्यन है तो भ्रम दिखाया ये भोग नष्ट नहीं हो आगे बढ़े का इसका तो नहीं करें मैं इसे धन्य हूँ ये भ्रम है इसी भ्रम से ही दुख विपदा होता है इसका परिहार कैसे होगा प्रसंगा प्रसंग क्योंकि अभी तो चल रहा है इच्छा अनिचा परिचा प्रारद दिखाने के लिए बीच में इसको क्यों कहते तो प्रसंग तो इसका परिहार कैसे होगा परिहार का उपाय करते है यद अभावी न भावी, यद अभावी जो भवि तुम योग्यम तद भावी जो भवि तुम नोग्यम तद भावी, अभावी जो नहीं होने वाला है जो होने वाला उसको क्या कहेंगे भावी, जो नहीं होने वाला है अभावी यद अभावी अर्थात जो नहीं होने वाला है न तद भाभी वो होगा जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा यदा अभा न तदभा कभी नहीं होगा भाभी चेर यदि होने वाला है भाभी चेत न तद अन्यथा अन्यथा नहीं हो करे ही रहेगा भाभीचे न तद अन्यथा अन्यथा नहीं सुख हो दुख हो निंदा स्तुति कोई सुखो जो होने वाला प्रार्थ करने में सुख दुख हो अवश्य ही होगा यदा अभा भी न तदभा कभी नहीं होगा और होने वाला है तो भाभीचेर अन्य था न अन्यथा नहीं होकर के रहेगा न तो अन्य था नहीं होने वाला है तो कभी नहीं होगा होने वाला है तो अवश्य ही होगा यदभावी न तदभावी तो भाभी चैन तद अन्यथा इसी ये हो गया बोध चिंता विसघन बोध ये बोध है ज्ञान ये बोध ज्ञान करता है क्या करेगा चिंता रूप विषय को नष्ट करने वाली चिंता विसघन चिंता है विषय चिंता विषय है सामान्य विषय तो कहने पर रोगी मरेगा चिंता तक तो खाना ही नहीं <laughs> कल चिंता करके मर जाता है इसे चिंता रूप विषय है ये चिंता रूप विषय को नष्ट करता है ज्ञान अयम बोध चिंता विष्ण्न चिंता रूप विषय को नष्ट करने वाला ही ये बोध और भ्रम निवर्तक पुरुष लोग में कहा भ्रम ये भ्रम का निवर्तक है अयम बोध भ्रम निवर्तक है चिंता विषय चिंता रूप विषय को नष्ट करने वाले एक श्लोक चिता चिंता मते। चिंता, चिंता है चिंता है है एक चिता अग्नि और एक चिंता अग्नि और चिंता ये दोनों में से गुण बड़ा हो गया चिंता है वो गरीय अग्नि की अवस्य क्यों बड़ा है हाँ चीता जहती निर्जीवम सजीवम दो चिंता चीता तो अग्नि अग्निव सुखा को जलाएगी सूखे लकड़ी को और चिंता जो है जिंदा व्यक्ति को नष्ट कर देती है सजीवम निर्जीवम चीता निर्जीवम और चिंता तो सजीवों को ही जरा देती जीविता व्यक्ति को भी चिंता नष्ट कर देती है तो ये हो गया चिंता ये जो चिंता रूप विषय को नष्ट करने वाली चिंता रूप विषय उसको नष्ट करने के लिए ये बोध ये ज्ञान इसको जो हमेशा स्मरण रखे आगे कोई चिंता हो कोई चिंता नहीं करना जो होने वाला होगा उसके लिए कोई चिंता नहीं फिर क्या करना है भगवान का नाम लो भजन करो वेदांत चिंतन करो शास्त्र चिंतन करो ये साधन करो आगे के लिए सोचते है ना क्या होगा क्या होगा आगे जो होने वाला होगा बड़े बड़े धनी संपन्न व्यक्ति भी रोग बहुत होता है बहुत कष्ट भोग करते हैं और रुपया सेवक रुपया सो पास में रहेंगे जिसको कष्ट होता है उसको कौन ठीक कर देगा और वो वो भोगना पड़ेगा अब क्या ऐसा है कुछ कष्ट नहीं बैठे बैठे बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं अभी जाने का समय हो, समाप्त होगी ऐसे को कुछ नहीं है वहां धन सम्बद क्या करेगा ऐसे चल जाते हैं और ऐसे जिसको जैसे दुख भोगना है सुख है निंदास्तुति जो प्राप्त करना है प्रावृत्ति के जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा और भाभी चैन तद अन्य था अन्यथा नहीं है और समस्त सोते हैं, थोड़े परीक्षा दे करके डिग्री करेंगे तो सम्मान मिलेगा सम्मान मिलने के लिए आपके भाग्य में जितने है इतने ही मिलेगा कम नहीं होगा ज्यादा नहीं होगा उपाधि तो हो तो बराबर नहीं हो तो बराबर है सम्मान जितने मिलना है और निंदा जितने प्राप्त करने की है उतना ही प्राप्त करना पड़ेगा कम ज्यादा होगा प्रारंभ के कर्म में निश्चित है इस जन्म में जितने आपको सुख दुख भोगना असुख दुख का जो कारण है वो बराबर पहले से बराबर समान नहीं ये बिल्कुल निश्चित है उसे कभी अधिक ज्यादा नहीं कोई कर सकता है इसलिए हमेशा चिंता न करना है यद अभावी न तदभावी कभी नहीं होने वाले है अभावी चेद न तद अन्य सा सा नहीं यही चिंता विषय बोधिका में देखो भावी का सक, अभावी का आर्थक यद भवि अयोग्यम जो होने वाला नहीं है तो न भवे कभी नहीं होगा भवि तुम योग्य चेत यदि होने वाला है अन्यथा न भेवे देव अन्यथा नहीं हो करके रहेगा इतम रूपः ये चिंता विषघन ये चिंता रूप विषय को नष्ट करने वाले कैसे चिंता है, है थी। इदम ये श्रेय कदा भविष्य ईदम अनिष्टम कदा निवर्त्यति यही चिंता है ये श्रेय मुझे कब मिलेगा कब ऐसे मुझे मिलेगा कब में ऐसे हो जाऊं और ये अनिष्ट कब निवृत होगा ये जो चिंता है चिंता है विषम व विषम चिंता व विष तुल्य विश्व तुल्य से संस्थित पुरुष नाथ हेतु विश्व जिस पुरुष सेवन करेगा कोई मरेगा दूसरे व्यक्ति मरेगा विश्व संस्थित पुरुष का नाथ हेतु विषय चिंता विषय का स्व संस्थित पुरुष के नाथ का हेतुअ विषय चिंता विषम हंत थी चिंता विषय न चिंता रूप विश्व को नष्ट करने वाले ये बोध एवं होते योग ज्ञान स्वयं भ्रमणिवर्तक जो पूर्व श्लोक में कहा भ्रम है उसका निवर्तक होता है ये ज्ञान पूर्वोक्त तो भ्रम से निवर्तक है ये भ्रम है ये भोग बड़े में इस धन्य हूँ विघ्न नहीं हो ये जो भ्रम है उसका निवर्तक है श्लोक बोलो ज्ञान होने के बाद विद्वान सुख दुख भोग करेगा, करेगा। अज्ञानी तो भोगित्व भोग अज्ञानी में, में? में है या ज्ञानी तो में दोनों में ना ना नये भोगित्व तो विद्वान अविद्वान दोनों में भोगित्व भोग हुआ समान हुआ भोग समान है एक से व्यसन अज्ञानी के लिए तो व्यसन दुख है अपर से तुम अज्ञानी के लिए कुछ नहीं भोग करेगा उसके लिए कोई व्यसन नहीं भ्रम नहीं वो कहा ज्ञानी के लिए अभी बताया इति तत्कुत ये क्यों दोनों बराबर भोग करेंगे और अज्ञानी के लिए तो व्यसन दुख है और ज्ञानी के लिए नहीं ये क्यों ऐसा शंका करने से उत्तर देते उसके कारण है विपरीत ज्ञान सत्ता सत्ताभ्याम तत्सिद्धि तय तय सिद्धि सिद्ध, विपरीत सिद्ध। ज्ञान है ज्ञानी का अज्ञानिका विपरीत ज्ञान होने से व्यसन नहीं है ज्ञानी को और विपरीत ज्ञान होने से व्यसन किसको विपरीत ज्ञान सत्वम कस्य ज्ञानी न ज्ञानी न देखो विपरीत ज्ञान सत्वम कस्य विपरीत ज्ञान स्वभाव ज्ञानी न सिद्धि तय हो सिद्धि व्यसन और व्यसन अभाव की सिद्धि है विपरीत ज्ञान हो तो व्यसन देखो विपरीत ज्ञान हे तो है हेत व्यसन होगा विपरीत ज्ञान नहीं है तो नहीं होगा समेती भोगे व्यसन <स्थ> भ्रा गेन्न बुद्धवान बुद्धवान अशक्यार्थस्य अशक्यार्थस्य अशक्या संकल्प भ्रात व्यसन बहुत भोगे भोगे समय ज्ञानी अज्ञानी दोनों में भोग समान होने पर भी भ्रांतो व्यसनम गसनों को प्राप्त करता है गम धातु तो प्राप्त रहेंगे न बुद्धमान ज्ञानी व्यसनों को प्राप्त नहीं करेगा क्यों ऐसा है असक्य अर्थ से संकल्पाद भ्रांत से बहु व्यसन जो भ्रांत है जो शक्य नहीं वो भी संकल्प करता है असक्य अर्थ से संकल्पात जो अर्थ अशक्य वो भी संकल्प करेगा असक्य अर्थ से संकल्पात भ्रांत से सामान्य नहीं बहु व्यसन है बुद्धवान का, का क्या अर्थ है ज्ञान ज्ञानवान ज्ञानी बुद्धवान <laughs> का अर्थ क्या है ठीक है क्या ज्ञानवान ज्ञानी भ्रांत है कथम व्यसन हेतुत्म भ्रांति से व्यसन क्यों होगा असक्य से संकल्प असक्य अर्थ का संकल्प करता है। जो अर्थ संभव बने वो भी संकल्प करेगा वही भ्रांति से चाहता है कितने लोग चाहते मंत्री बन जाने के लिए राजनीति में कितने लोग चाहते बहुत लोग चाहते चाहते तो बनने वाले कितने कड़े होते एक पद के लिए कितने कड़े हो जाते हैं सब लोग चाहते और मंत्री को बनने का यदि हो जाए बन गया तो प्रधानमंत्री बनना कौन नहीं चाहेगा तो सब चाहते असा क्या है संकल्प सब केवल मंत्री के लिए नहीं सब में प्रतियोगिता कहीं हो, होती है बनने वाले में बड़े बड़े जो से आए हैं सो परीक्षा देते हैं आजकल डॉक्टर बनने के लिए किसी में प्रतियोगिता होती है बहुत लोग चाहते हैं नौकरी करने के लिए बहुत चाहते प्राप्त करते कम व्यक्ति और कोई कोई किसके पास योग्यता बिल्कुल नहीं वो भी चाहता है जिनके पास योग्यता है परिण, परिण करते हो तो अलग है, वो तो सक्य संभव है वो करते हैं, वो बात अलग और जिसके पास बिल्कुल योग्यता नहीं वो भी सोता है हम कभी बन जाए एक साधु था वो किसी महापुरुष को फोटो देकर के कुछ नहीं लघव नहीं पढ़ा ऐसा हम कभी बनेंगे और बने तो विख्यात कैसे होंगे वो नहीं कि ज्ञान प्राप्त करेंगे ये अर्थ नहीं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो अच्छा है न हम ऐसे विख्यात कौ बनेगी वो अपने को थोड़ी देर के बाद झूठे मूठे दिखाने लगा कि हमारे पास है सिद्धि आ गई क्योंकि उसको तो ख्याति प्राप्त करना है कुछ लभ भी नहीं पड़ पाया तो क्या करेगा दिखा हमारे पास गई और थोड़ी देर कहा गया ऐसे असख्य अर्थ से बहुत ऐसे बड़े बड़े संकल्प करते और बहुत इस प्रकार है कुछ लग भी नहीं पड़े सोते हम कभी मंडे बने ऐसे सोचे असख्य से संकल्प करने से भ्रांत बहु वसन न तो विवेक के लिए क्या है तद तो अभावन दशरी विवेकी ऐसी कुछ नहीं संकल्प नहीं करता है और सब समझता है जो मिलने वाला मिलेगा नहीं तो नहीं है मिलने पर भी क्या हो जाएगा जिसको बड़े कुछ बहुत मिल जाए तो उसका सर्वे नष्ट होगा या रहेगा कितने करोड़ रुपया मिलने पर सर्वे नष्ट नहीं होगा राष्ट्रपति बन जाए प्रधानमंत्री बन जाए सर्वे नष्ट होगा तो कुछ भी मिले सारे छोड़ के नहीं छोड़ने के बाद क्या सब लोग सब मुक्त हो जाएंगे सर्व जाएंगे ब्रह्मलोक लोग सब जायेंगे कहाँ ठिकाना नहीं पूर्व कर्म संचित कर्म की नहीं कोई नर्क जाएगा कोई पशु पक्षी बनेगा कोई पेड़ पौधा बनेगा कोई घोड़े खचेरे बनेगा कोई क्या बनेगा कोई ठिकाना है इसलिए विवेक ऐसा विचार करता है कुछ मिल जाए तो क्या होगा कुछ नहीं मिथ्या जैसे स्वप्न में है इस प्रकार है वो विवेकी का ऐसे कुछ प्राप्त हो गया तो न प्रसित प्रियम प्राप्य नजेत प्राप्यचा प्रियम गीता में कहते गीता में है प्रिय प्राप्त हो गया तो बहुत हर्ष को प्राप्त नहीं करो अप्रिय प्राप्त हो गया तो विवेक विवेकी उद्वेग प्राप्त नहीं करता है समान रहना चाहिए विवेक सदा भाव दिखाते हैं। मयामय भोगस्या बुध्वास्थापर भुंजानो कुरुते संकल्प कुरु कुरुते व्यसन कूता भोगस्य संकल्पं भोगस्व मय तुद्वा जितने भोग हे भोग्य उसे वास्तव तो सत्य पारिक कौन सब मायामय मै से बना मयामय तोग से बुद्ध जान करके आस्था उपसारण उसमें आस्था के उपसारण कर देता है मिथ्या है मिथ्या है भोग होता है मिथ्या समझ करके आस्था के उपसारण कर देता है भुञ्जानोपि भी न करूते भोग करते हुए आगे संकल्प करता है विवेकी ऐसा मिले ऐसा हो जाए ऐसे धन्य वो जानता है कुछ नहीं मिथ्या है भोग करते हुए भी संकल्प नहीं करता है कुतो व्यसन व्यसन कैसे होगा संकल्प करने पर ही असख्याल से संकल्प करने पर व्यसन होता है बेबे की तो संकल्प ही नहीं करता है कभी कुछ मिलेगा अच्छा ठीक मेरे मिले तो मिले नहीं तो नहीं आगे के लिए सोचता नहीं काल को भी मिले कुछ नहीं जो नहीं वाला काल को ही मिलेगा जो काल को मिलने वाला वही मिलेगा निंदा अस्तुति सुखर देखो पहले से कर कर तो निश्चित है क्यों भी संकल्प करना व्यर्थ ही संकल्प करेंगे निश्चय करे तो हो जाएगा कभी परीक्षा करे देखो इच्छा करेगा का हमको काल को ये चीज खाना है बैठ कर देखो संकल्प कर देगा बैठो मिल जाएगा वही चीज और जिस दिन इच्छा नाम ही नहीं लिया भोजन के समय सामने आ गया खाना पड़ता है न नहीं इसलिए कोई संकल्प करने से नहीं अपने आप निश्चित है संकल्प क्यों करना से ही दुख नहीं अभी संकल्प करते नानू माया मे तो बोधे सत्य अभी भोग में माया महत्व का बोध ज्ञान निश्चय हो जाने पर भी उसी समय सुख दुख हेतु होता है नही भोग से तदानीन तन सुख हेतु सुख हेतु है ना नही तात्कालिक तो सुख होता है भोग में कभी दुख होता है कुत आस्था उपसार आस्था का उपसार कैसे विवेकी करेगा और सुख हेतु है इतना शंख्य सिद्धांत कहते बहुविध दोषर्शन द्वितिया भोग के समय भी उसमें विषय में दोष दृष्टि करता है दोष दृष्टि करते करते ही विवेक होने पर वैराग्य हुआ दोष दृष्टि करने पर वैराग्य हुआ वैराग्य होने पर ज्ञान प्राप्त करता है और विवेक होने पर ज्ञान होने के बाद विषय में दोष दृष्टि रहेगी दोष दृष्टि बराबर रहेगी पहले से दोष दृष्टि क्या था छोड़ जाएगा ज्ञान हो जाने पर दोष दृष्टि पक्का है इसे भोग करते समय भी दोष दृष्टि बहुविध दो होने से आस्था नहीं है भोग करते हुए भी उसमें आस्था नहीं स्व्नेजल सदृश मचितरचनात्मक दृष्ट पश्य कथं कथं कथं तुज्य ज्ञानी जगत दुष्ट नष्टम जगत पश्यन ये जगत दुष्ट देखते देखते नष्ट होने वाला है ये जगत नष्ट है जैसे जल बुद्ध बुद्ध ऐसे लगता है नष्ट के बहुत दिन तरह होता है जब अनाधिकाल से विचार करेंगे ये जगत कितने समय का है अनाधिकाल से कितने जन्म हो गए बताओ कितने जन्म हो गए बहुत करोड़ करोड़ एक करोड़ कहेगी तो भी नहीं अनंत कितने हो गए पूरा ये जैसे पुस्तक है ना इसे बड़े पुस्तक एक जन्म के लिए एक पुस्टा करो तो कितने बड़ा पुस्तक बनेगा इतना बड़ा होगा इससे ज्यादा बड़ा होगा बोलो तो नहीं कर सकते ये घर जितने ऊंचा ऊंचा इतने ऊँचा इतनी इसके नस गुना ऊंचा करो तो भी नहीं कर सकते कितने कि जन्म हो गए और एक जन्म में एक पुष्टा में एक दिन एक कोई निंदा स्तुति की बात एक अक्षर भी नहीं मिलेगा एक जन्म में एक पुष्टा के लिए एक जन्म करो एक पुष्टा यदि एक जन्मों के लिखेंगे तो एक दिन की बात उसमें कहा आएगा आएगा एक पंक्ति एक अक्षर में एक जन्म में 50 साल 60 साल बसेगा पचास साठ पंक्ति भी नहीं एक वर्ष की एक पंक्ति यदि एक रहेंगे तो कहाँ रहेगा और कितने है? ऐसे उसको विचार करेंगे तो एक दिन एक घटना की बात तो अति नगण्य और दुष्ट नष्ट जगत क्या है उस कितने दिन रहेगा मालूम है, है? नष्ट हो जाता है देखते देखते और जगत क्या है जगत इस प्रकार है जगत जो दिखता है वो क्षण प्रधन ऐसे तो नायक लोग मानते है प्रति क्षण नाश होता रहता है और जितने भाव पदार्थ है सबका नाश होने वाले जायते अस्थि वर्धते विपरण थे, थे, थे अपक्षते क्षय होता रहता है जिसका थोड़ा क्षय हुआ नायक लोग नष्ट हो रहा है नाश हो रहा है थोड़ा इस है किसको इसको थोड़ा घिसो देखो कुआं देखा है किसने पुराने कुआं से पानी निकलते हैं बहुत मजबूत बड़े बड़े पत्थर रस्सी से खींचकर पानी निकालते हैं रस्सी मजबूत है पत्थर मजबूत है और रस्सी से पत्थर को ऐसे पानी खींचते खींचते खींचते पत्थर ऐसे हो जाता है देखा है बहुत मजबूत पत्थर रस्सी से पानी खींचेंगे पानी खींचने रस्सी उसके ऊपर आ करके पत्थर को खत्म करके पत्थर में ऐसे चिन्ह हो जाता है उसमें रस्सी लगा कर खींचते है देखा है तो इसी प्रकार ये कितने नष्ट हो जाता है नष्ट होता है ना नहीं तो पत्थर भी नष्ट होता है रस्सी की तरह सब पदार्थ इसे प्रति समय नष्ट हो रहा है और जो पत्थर तोड़ते है पीटते है पहला पीटा फिर पीटा फिर पीटा और रहता कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ नहीं कभी एक बार पीटा से टूट गया वो शुरू से भी कुछ उसमें कमजोरी शुरू हो रहा है होते होते, होते जब आ गया टूट जाता है इसी प्रकार प्रतीक्षण विनाश की ओर जा रहा है नष्ट हो रहा है दृष्ट नष्टम और कैसा है स्वनेन्द्र जाल सदृशम जैसे स्वप्न देखते हो सपने में जैसे पर्वत दिखेगा आकाश दिखेगा मकान दिखेगा भोजन करना कभी में होता है क्षेत्र प्या निवृति होती है सुख दुख निवृति होती है सुख दुख निवृति गर्मी गर्मी लगी स्वप्न में सब कुछ है जैसे जागृत में से स्वप्न है सपना और जागृत में कोई भेद नहीं जागृत काल में लगता है ये सपना या जागृति से लगता है जागृत और सपना काल में क्या जागृत लगता है सपना लगता है सपना काल में लगता है सपना सपना देखते समय कोई सोता है की मैं सपना देख रहा हूँ क्या लग रहा है जागे हुए। कोई सपना कहा है अरे ये जूटा है क्यों देखता वो डांटेगा क्या जगह मैं अभी सुबह अब उठ करके स्नान करके देखा अभी मैं बैठा हूँ सपन थोड़ी कभी सोकर उठ कर चार घंटा हो गया स्नान कर बैठा हूँ अभी कहा सपना है कभी मानेगा सपना उठने के बाद लगता है कि यार ये स्वप्न था इसमें देखा सपना समय में उठने के बाद लगता है अज्ञानी ऐसे विचार करता है कभी ऐसे विचार करता है जागृत में देखा वो कहते जनक के भी समय जागृत में देखा तो राजा और स्वप्न में देखा भूखा है जाकर मांगता है कुछ थोड़ा भूख प्या से मांगे कोई खाने के लिए नहीं कहता है मेरे पास कुछ नहीं कहता है बर्तन में थोड़ा होगा पानी धोकर थोड़ा पानी दे दो फिर दिया उसको पीता है तो जगे सोचते हैं कि मी राजा हो सम्राट हो या वो भीख मगा हूँ मैं कौन हूँ ये सत्य है था वो सत्य है ये सत्य है तो वो मिथ्या होगा अजीत वो सत्य है तो उनके मन में आए वस्तु तो क्या है मैं भीख मगा हूँ या सम्राट हूँ सपनों को मिथ्या इसको सत्य कहते ये हो सकता है ये मिथ्या वो सत्य है तो फिर आप क्या है तो किसको ये जाग्रत प्रपंच जैसे है और इंद्रजाल सदूसम इंद्रजाल जादूगर देखाता है ना नहीं, नहीं। दिखते समय बिल्कुल सत्य दिखता है ऐसे जादूगर जैसे माया ये माया भी की तरह परमात्मा बड़े माया भी उन्होंने बनाया सपने इंद्रजाल सदूसम और इसकी रचना विचार करेंगे कैसे बना एक अद्वितीय ब्रह्म था उसके पास क्या क्या सामग्री थी बताओ कुछ आप एक छोटी झोपड़ी बनाओ बिना सामग्री बन जाएगी और ये इतने बड़े प्रपंच परमात्मा ने बिना सामग्री बना दिया कहाँ से सामग्री है ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ देखो कभी कुछ नहीं था पहाड़ आ गया कहा से आ गया विचार करने पर ब्रह्म निष्क्रिय है कैसे बन गया जगत कहाँ से प्रलय कार्य में फिर कहाँ चले जाएगा इतने पृथ्वी है चंद्र नक्षत्र आदि तो कहाँ चले जाएंगे फिर फिर कहा से आ ये अचिंत्य रचनात्मकम इसके रचना अचिंत्या है ये जगत की रचना विचार करेंगे तो चिंता नहीं कर सकते वैज्ञानिक लोग भी विचार करके कुछ कुछ विचार कर गए आगे जा करके फिर थक जाते हैं विचार नहीं कर पाते हैं कहाँ से आए क्या सकते ऐसे ऐसे कह करके कहीं कहीं से जाते हैं बहुत दूर जाते हैं, फिर आगे नहीं काम करता है अचिंत्य रचनात्मकों दृष्ट नष्टम जगत पश्च्यम कथम तत्र कैसे करे देखते कैसे नष्ट होने वाले विवेक इसलिए ये आस्था नहीं करता है जगतभोग करते समय भी जानता है झूठा है आस्था नहीं है ठीक है में नहीं है न तो उक्त सपरेंद्र जाल, तो जाल सादृश्याद ज्ञाने सती भावो न भवे तदेव तो कुछ जाए थे आसंख्या अच्छा देखो ये कहा था स्वप्न इंद्र हम को हमको जैसा निश्चय हो जाए ये जागृत प्रपंच स्वप्न इंद्र जाल सदृशम स्वप्न तुल्य है इंद्रजाल जादूगर के जैसे ही तो उसमें अनुराग आसक्ति नहीं हुई किन्तु ये कैसे निश्चय का स्वप्न तुल्य स्वप्न तो उठ जाते है तो गए स्वप्न चला गया और जागृत था जिसको आज देखते उसको काल देखते एक साल पहले तक आता ये मकान एक साल पहले तक अभी भी देख रहे हैं तो उसको जैसे स्वप्न जैसे कहेंगे कैसे कहेंगे सपना सात दिन पहले जो सप्ने लिखा था आज सपना देखते हैं काले जो सप्ने लिखा था आज इसको देखते हैं है ये तो मकान ये मकान काल दिखाता ना नहीं जो सात दिन पहले आया था दिखाता ना नहीं कितने दिन से देख रहा है वही चल रहा है उसको मिथ्या कैसे कहेंगे ये स्वप्न जैसे कैसे निश्चय होगा शंका करते है स्वप्नेन्द्र जाल साध्यादि ज्ञान होने पर ज्ञान सदी आसक्तिभाव न भवित आसक्ति नहीं होना चाहिए तदेव कुत जायति इंद्रजाल शब्द से ज्ञान कैसे होगा उपाय तय ये प्रपंच में स्वन इंद्रजाल शब्द से ज्ञान होने के लिए उपाय बताएंगे प्रपंच है इंद्रजाल तुल्य है, है कैसे ज्ञान होगा उसके उपाय बताएंगे ये उपाय जो वस्तुतः करेगा चिंतन करेगा ये साधन है जगत में मिथ्या बुद्धि हो जाएगी इसको करने के साधन है इसको ध्यान रखे दो श्लोक में इसको ध्यान करना होता है ये चिंतन करना होता है रात में कभी सपना देखते हो सपने के समय सत्य लगता है या मिठा लगता है सपना टूट जाने पर उठ कर बैठकर चिंतन करो क्या क्या मैं सपने में देखा और कुछ नहीं होने पर भी कितने सत्य लगा सत्य लगता है ना नहीं थोड़े कम सत्य लगता है ना पूरा सत्य लगता है सत्य। <laughs> पूरा सत्य पूरा सत्य नहीं बल्कि सपने में अति आश्चर्य देखो तो भी और सत्य लगता है कभी जागृत काले में अभी यहाँ बैठो जागृत काले में देखो यहाँ के कुआ है सामने संशय होता है आपको कुआ आया संशय होगा नहीं संशय नहीं, नहीं होगा ये दरवाजे के सामने के कुआ काल देखो आने के बाद संशय नहीं गया कुआ कैसे हो गया रोज देखे तो कुप, कुप नहीं एक है एक दिन देखा इतने कुआं है संशय नहीं होगा तो क्या लगे कहा से आ गया कुआ अच्छा सपने में एक कुआ देखो और एक तालाब देखो तो सपने में लग क्या ये तो तालाब है हम यहाँ स्नान करते कोई कहेगा तालाब है कहा तालाब कहा हम तो रोज यहाँ स्नान करते जिसके उम्र तीस साल नहीं हुआ वो बोलता है हम हाँ तो पचास साल से स्नान कर रहे क्या कर रहा है <laughs> पचास साल से रोज स्नान कर रहे सपने में बैठा कहता है ना नहीं <laughs> उम्र हुआ नहीं पचास साल और तालाब का भी यहाँ नहीं सपने यदि तालाबा देखे झूठा मना होता है <laughs> तो सत्य उस समय लगता है सत्य है ये मकान यदि पांच मजबूत स्वप्ने देखा तो मंजिल पार चलता है उस समय क्या लगता है चलो चलो सीढ़ी कहाँ रहता है।, है ना उस समय सत्य ही रहता तो है।, है।, है ना नहीं तो जागृत प्रपंच कहते हैं सपने में सत्य कम लगता है अच्छा सपना सपने में आश्चर्य उल्ट पलट जो दिखता है वो सत्य लगता है रहता है नहीं ऐसे सपने के बाद उठकर विचार करो इतने सत्य लगातु जुटा है इसी तरह जागृत प्रपंच जो दिख रहा है दिखते समय सत्य लगता है वस्तुतः तो जागृत सपने में कोई भेद नहीं है जगृत अवस्था में खुद पिपानी वृत्ति होती स्वप्न अवस्था में भी सपना में झूठा लड्डू खाया सपने जो लड्डू खाया कभी सत्य है झूठा है उसे पेट भर जाता ना नहीं और सपने खाया पानी दस तो लड्डू खाया फिर कोई दिन में पेट भर गया और समझ ना पेट भर गया इसी प्रकार है सपना में झूठा दवाई औसत दिया ठीक हो गया पानी पिया सूठा प्यास मेटी गई और स्वप्न और जागृत में बराबर है इसको चिंतन करना पड़ेगा ये चिंतन करने के लिए श्लोक देखो सत्सपन माँ परोक्षेण दृष्टवा पश्यन्गरम चिंता प्रमत्त सन नुभा मनुदीन हो नुभा चिंतम्य मनुसंधा जागरे मनुशंधाय जागरे सत्यबुद्धि सं्यज्य नाज्यती पूर्ववत जागरे सत्यत्व स्वप्नम आपरोक्षण दृष्ट अपने सपन को देखकर के प्रत्यक्ष देखते हो आपक्षण दृष्ट स्व जागरण पश्यन अपने जागरण को देखता हुआ चिंतित अप्रमत दोनों का चिंतन करे अप्रमत्त होकर प्रमादरित होकर उसमें प्रमाद रह करके जागृत सपन को दोनों देखे अनुदिनम मुहू बार बार दिन प्रतिदिन चिंतन करे सपना जागृत दोनों को बार बार चिंतन करे सपना में जैसे देखा जागृत में जैसे देखा जागृत में जैसे दिखता है सपन दिखता है दिखता है ना नहीं जागृत अवस्था में जैसे सत्य लगता है सपन अवस्था में भी ऐसे ही सत्य लगता है ऐसे बार बार चिरम तय सर्वसाम्यम अनुसंध्या चिराकाल विचार करे तो देखो कयो सर्वसाम्यम जागृत स्वप्न में सब समानता है अनुसंधाय अनुसंधान निश्चय करके जागृत में सत्य बुद्धि में संत्यज जैसे स्वप्न मिथ्या है ऐसे जागृत प्रपंच भी दिखते समय सत्य लगने पर भी सपने जैसे मिथ्या है जागृत में सत्य बुद्धि को त्याग करके संत्यज पूर्ववत नानुरजती सत्यत बुद्धि होने पर अनुराग आसक्ति होती सत्य बुद्धि नहीं होता तो आसक्ति नहीं तो बार बार देख करके सर्वसाम्य निश्चय करने पर ही स्वनिंद्र जल सदृश ज्ञान होगा तो आसक्ति का अभाव होगा म्य मनुंधा जागरे सत्यबुद्धिज्युतिवत् जागर तो ऐसी बना दो इसको भी याद नहीं करो तो ऐसा भी लगता है की सप्ना अनुभव हो रहा है कि नहीं मैं तो सो रहा। वो कभी टूट जाते हैं नीचे है, फिर सपना ऐसे कभी टूट गया वो फिर बाद फिर कभी कभी जो सपना देखा था जग गया फिर वही सपना चलता है कभी ऐसा भी होता है दूसरा भी हो सकता है कभी कभी वही चलता है जग गया फिर नीचे सपने के समय नहीं लग टूट करता है लगता है से या वो फिर फिर सपना हो जाता है जल्दी होने पर पता नहीं चलता है।, का वो लगता है और बाद में वो प्रमाणित होता है और जागरत होता है क्यों नहीं होता है यही तो कहा वो जैसे सपने में बाद में होता है जागृत भी ज्ञान हो जाएगा तो प्रमाणित हो जाएगा ऐसे यहाँ पे इसे जगना पड़ेगा ना अभी सोया हुआ है सपने के समय कहाँ होता है जगने के बाद होता है न अभी सोया हुआ है अनाज माया सुख तो यदाजी वहां पर बुद्ध अरे अनाज माया से सेवा हुआ है जो तो जगेगा तो वो नीचा तो ज्ञान जिसके ज्ञान जिसको हो गया वो जग गया उसके लिए नीचा है विदेय के लिए और जगा नहीं तो क्या मानेगा